दोस्तों, अब तक हमने समझा कि एक professional investor बिजनस को अंदर तक analyze करता है. उसका model, moat, mode, industry और management. लेकिन अब अगला logical step है, ये business की actual value क्या है? क्योंकि एक अच्छी company भी अगर महंगी price पे ली जाए, तो नुकसान दे सकती है. इसी लिए valuation investing का दिल है. Professional investors valuation को एक science के साथ स सबसे पहला कॉंसेप्ट है intrinsic value, यानि एक company असल में कितनी worth रखती है, चाहे market उसके बारे में कुछ भी सोचे. Market price रोज उपर नीचे होता है, लेकिन intrinsic value एक अंदाजा देती है कि business का असली ticket price क्या है. Professionals हमेशा इसी intrinsic value को current stock price के साथ compare करते हैं. अगर stock उस value से नीचे मिल Valuation के लिए कॉमन टूल है Discounted Cash Flow. मतलब आप future में company के जितने cash flows expect करते हो, उन्हें आज के terms में discount करके देखते हो. अगर वो value market price से ज़ाधा निकले, तो stock undervalued है. DCF एक detailed model है, लेकिन इसकी simplicity ये है कि वो आपको ये सोचने पर मजबूर करता है, कि क्या ये business अग फिर प्रोफेशनल्स एक और तरीका यूज़ करते हैं मल्टिप्ल्स जैसे प्राइस टू एर्निंग्स रेशियो प्राइस टू सेल्स या ईवी बाई ईबीटीए ये एक शॉर्टकट देते हैं इंडस्ट्री के अंदर कंपैरिजन के लिए फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी का पी टेन है और उसके कंपेटिटर्स का ट्वेंटी तो शायद वो अंडरवै लेकिन professionals हमेशा इसे context के साथ देखते हैं। Low PE कभी-कभी growth के absence की वज़ा से भी होता है। और सबसे important principle है margin of safety। मतलब अपनी valuation से थोड़ा conservative रहना। अगर आप estimate करते हो कि एक company की value 100 रुपीज है, तो professionals शायद सिर्फ तब invest करेंगे जब market price 70 या 80 हो। क्यूं? क्य Market price 1 करोड है, लेकिन आप estimate करते हो कि उसकी fair value 1.2 करोड है. अगर आपको वो घर 80 लाख में मिल जाए, तो आपके पास safety का cushion है. इसी थना professionals stocks के साथ deal करते हैं. असल lesson ये है कि valuation एक exact math problem नहीं है, बलकि एक range होती है. Pros हमेशा conservative assumptions लगाते हैं, और फिर wait करते हैं कि market उन्हे और जब वैल्यूएशन क्लियर हो जाता है, तो अगला सवाल नेचुरली आता है, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? मतलब एक या दो कंपनीज़ में सारा पैसा डालना चाहिए, या डायवर्सिफाइ करके रिस्क स्प्रेड करना चाहिए? इसी को हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे अगले चैप्टर में।